उस पवित्र तीर्थ में इस्नान करने से अक्षय फल प्राप्त होता है, वहीं पर गुमार धारा नाम का एक तीर्थ है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है, शेल कीर्ति नाम के की पवित्र तीर्थ स्थान में इस्नान करने से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त करता है, सभी मनुष्यों से अदर्श होकर पृथ्वी पर घूमा है, कश्यप में कालसर्पी नाम का एक महान पवित्र स्थान है वहां पर नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए ऐसा करने से मनुष्य को अक्षय फल की प्राप्ति होती है शालग्राम तीर्थ पर श्राद करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है इस पवित्र तीर्थ में पापी मनुष्य नहीं जा सकते केवल पुण्य आत्मा मनुष्यों के लिए यह तीर्थ प्रसिद्ध है शाल ग्राम के पास एक सरोवर है उस सरोवर में नाग राज हैता है उस पुण्यात्मा मनुष्य के द्वारा किए गए श्राद्ध के पिंडों को ही खाता है देवदारु वन में भी श्राद्ध करने से अक्षयफल की प्राप्ति होती है भागीरथी तीरथों और प्रयाद तीरथों में श्राद्ध करने से बहुत पुण्य होता है और अक्षयफल की प्राप्ति होती है। कालेंजर दक्षाण नेमिष कुरु जंगल और बनारस तीर्थों को श्रद्धा पूर्वक श्राद करना चाहिए बनारस में भगवान शंकर नित्य निवास करते हैं इस कारण यहाँ पर श्राद करने से अक्षय फल प्राप्त होता है इन तीर्थों में श्राद जय हवन तथा यज्ञ तथा अन्य शुभ कर्म करने चाहिए मनुष्य पवित्र होकर लोहित्य, वेतर्नी और स्वर्ण वेदी में भी श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है गंगाजी धर्मपृष्ठ ब्रह्मा सरोवर गया ग्रधकूट प्रभुती तीर्थ में श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है भरत जी के पवित्र आश्रम अरर्ण में भी श्राद्ध करने का एक महान फल है अरर्ण नाम के आश्रम के चार तरफ पांच योजन तक बर्फ गिरता है उस अरण्य ने वनमास के नेत्रबाल को भी मतंग का आश्रम दिखाई देता है पंचवन नाम के तीर्थ में भी श्राद करने से अक्षय फल प्राप्त होता है पांडु विशाल नाम के तीर्थ में भी धर्म श्राद करने से अक्षय फल प्राप्त होता है जो पापी मनुष्य वे वहाँ पर तुलामान, चाप तथा और अनेक प्रकार के शस्त्र सहित समय पर आने पर गोता लगाते हैं। महारुद्र और कौशिकी में भी श्राद्ध करने से अनंत फल प्राप्त होता है। श्री भगवान शंकर ने मुंड प्रष्ट में पदन्यास किया था, बहुत देवयोग तक कठिन तपस्या की थी। मुंड प्रस्त तीरथ के उत्तर में एक प्रसिद्ध कनक नदी नाम का तीरथ है। वह प्रसिद्ध तीरथ देवता और ऋषियों से सेवित है। उस तीरथ में इस्नान करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। उस तीरथ में श्राद्ध करने से अक्षयफल प्राप्त होता है। पूर्ण आत्मा मनुष्य उस तीरथ में इस्नान करके तीनों रणों से छूट जाता है। उस सरोवर के किनारे पर देवताओं का एक बहुत बड़ा मंदिर है उस मंदिर में बैठकर जप करने से स्वर्ग प्राप्त होता है मानस तीर्थ की यात्रा करने से बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है वहाँ पर श्राद करने से अक्षय फल प्राप्त होता है मानस सरोवर में जो एक अनोखा दृश्य दिखाई देता है वहाँ पर पवित्र गंगाजी आकाश मार्ग से निकलकर पृथ्वी पर आती है, जो दिखाई देती है, यह देवी गंगाजी चंद्रमंडल से पृथ्वी पर गिरती है, आकाश मंडल में सूर्य के समान चमकीला एवं तोरण दिखाई देता है, पवित्र नदी चंद्रभागा उसी स्थान से निकलती है, चंद्रभागा और सिंधु नदी मानस सरोवर की तरह ही पवि� सभी नदियों में पवित्र सिंधु नदी पश्चिम समुद्र ये जाकर मिलती है एक बहुत विसाल हिमवान पर्वत है जहां पर नाना प्रकार की धातुएं पैदा होती हैं वहां हिमवान पर्वत असी हजार योजन के विस्तार में फैला हुआ है इस पर्वत पर सिद्ध और चार निवास करते हैं उस पर्वत पर सुक्ष्मना नाम की एक पुष्करनी है जिसमें इस्नान करने से अक्षय फल मिलता है हिमवान पर्वत का प्रत्येक भाग पुण्य फल देने वाला है उस पर्वत पर जन्म लेने वाले आदमी दस वर्षों तक जीवित रहते हैं पुण्य आत्मा पुरुषों को इन पवित्र तीर्थो और श्राद्ध आदि करना चाहिए जो उच्च गिरी शिखर पर कंद्राओं में गुफाओं में गंगा तट पर पर्वतों पर गोशालाओं में योग आरंभ की तिथि में माह समुद्र के किनारे नदियों के संगम पर लीपे पुते स्वच्छ स्थान पर तथा गोबर से लीपे पुते एकांत एक घर में नित्य प्रतिदिन भक्ति सहित श्राद्ध करना चाहिए इस प्रकार श्राद्ध करने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इन तीर्थों की यात्रा करने वाला और पापी मनुष्य भी त्रियक योनि में जन्म नहीं लेता। पापी मनुष्य धैर्य, श्रद्धा और अपने मन और इंद्रियों को वश में रखकर तीर्थ यात्रा करना होता है, वह सभी पापों से छुट जाता है और सर्क को प्राप्त ह गुरु रूपी तीर्थ से परम सिद्धि प्राप्त होती है यह तीर्थ सभी तीर्थों से पवित्र माना जाता है और इस तीर्थ से भी ध्यान तीर्थ पवित्र माना गया है यह ध्यान साक्षात ब्रह्म का तीर्थ है यह तीर्थ उपवास में भी पवित्र माना गया है इसका कभी नाश नहीं होता प्राण और अपान वायु इन दोनों के समान करके इंद्रियों तथा उनके विषयों और बुद्धि को मन में बांधने से सबकी निर्वत्ति हो जाती है सभी इंद्रियों में एक मन की चंचल और जो चलायमान रहता है जो निराहार रहने से मन की चंचलता और कठोरता समाप्त हो जाती है अतः इसी कारण उपवास करना कठिन तप माना गया है चंचल बुद्धि और को वश में रखने से अच्छी बुद्धि पैदा होती है, सभी पापों के नष्ट हो जाने पर और इंद्रों के नष्ट हो जाने पर आत्मा शुद्ध हो जाती है। सभी व्यक्त और अपव्यक्त वस्तुओं के कारण और गुणों से योगी जन अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हैं। उनके मरने के बाद ना कोई गति होती है, ना कोई स्थान ही होता ह स्थान में निवास नहीं करते उनके सत और असत के विषय में कुछ नहीं कह सकते वायु पुराण का 77वां अध्याय संपूर्ण वायु का 78 अध्याय प्रारंभ श्राद्ध कल्प बृहस्पति जी बोले मैं अब आपको श्राद्ध में देने वाले दान और उनसे मिलने का फल तथा श्राद्ध में कौन-कौन सी वस्तुएं देनी चाहिए और कौन-कौन सी वस्तुएं नहीं देनी चाहिए इन सब के विषय में बताऊंगा बसंत मृतु में और ग्रीष्म मृतु में अग्निहोत्र आदि के द्वारा जो कर्म करना चाहिए ये शुभ कर्म करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है रात के समय श्राद्ध नहीं करना चाहिए श्राद्ध कर्म दिन में ही करने चाहिए ग्रहण के अवसर पर श्राद्� ग्रहण के अवसर पर श्राद्ध नहीं करता है, वह अत्यंत भारी दुख सहता है, जो मनुष्य ग्रहण के अवसर पर श्राद्ध करता है, वह अनंत फल को प्राप्त करता है। विश्वदेव देव और प्रचुर मास युक्त इसी गैंडे का सिंह पितरों के द्वेष भाव नष्ट करने के लिए नहीं करना चाहिए। महत देवेश के मना करने पर भी वि� और उनके पीते समय जो कुछ भूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी वह गिरा हुआ पदार्थ सावा के रूप में उत्पन्न हो गया और और फिर उसी समय पीते समय विश्व कर्मा की नाक के छिद्र से कुछ भूंदे सोमरस की पृथ्वी पर गिर पड़ी वे भूंदे ईख के रूप में पैदा हो गई अतः सावा और ईख से पितरों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती और कफकारी होती है जो मनुष्य इन वस्तुओं को श्राद्ध में दान करता है वह शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त करता है सवा हस्तिनाम पटोल भृतिफल अगस्त्य की तीखी शिखाए इत्यादि वस्तुएं पित्रों को मधुर और प्रिय लगती हैं